अखिल गोगोई की कहानी सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के हिंदुस्तान में वे मुट्ठी भर अखिल गोगोई का जन्म पूर्वोत्तर के राज्य असम के जोरहाट जिले में एक मार्च सन उन्नीस सौ छिहत्तर को हुआ था वे पढ़ने लिखने में काफी तेज थे और आगे चलकर उन्होंने गुवाहाटी के प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की कॉलेज के दिनों में ही अखिल गए जुड़ थे जुड़े कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिल गोगोई ने कुछ समय तक सीपीआई के नेता संतोष राणा के साथ काम किया लेकिन बाद में वे संतोष राणा से अलग हो गए और अखिल गोगोई ने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया इस वामपंथी पत्रिका का नाम है नतून पदातिक और इस पत्रिका को प्रोफेसर हिरेन नामक एक बुद्धिजीवी निकालते हैं। अखिल गोगोई कुछ समय तक अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भी जुड़े इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकिन बाद में उन्होंने इस आंदोलन से दूरिया बना ली और उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम है कृषक मुक्ति संग्राम समिति इस संगठन के बैनर के तले अखिल गोगोई ने कई मोर्चों पर शुरू कर दी। एक आरटीआई कार्यकर्ता के के रूप में उन्होंने सूचना अधिकार का इस्तेमाल किया और कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया इसमें से गोलाघाट जिले का संपूर्ण ग्राम रोजगार घोटाला शामिल है करोड़ों रुपए के इस घोटाले को उजागर करने के लिए अखिल गोगोई को आर का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी प्राप्त हुआ इसके बाद अखिल गए जा रहे हैं इन बांधों से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और हजारों लाखों लोग विस्थापित भी हो रहे हैं अखिल गोगोई ने जिन बांधों के खिलाफ लड़ाइया लड़ी उनमें सबसे महत्वपूर्ण बांध है NHPC द्वारा बन रहा लोअर सुवर्ण डैम अखिल गोगोई ने असम में भू माफिया यानी लैंड माफिया को भी ललकारा गुवाहाटी से सटे हुए कामरूप जिले में भू माफियाओं ने हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है अखिल गोगोई ने इन भू माफियाओं का कच्चा चिट्ठा तैयार किया और सारे दस्तावेज असम सरकार को सौंप दिए असम सरकार ने उन दस्तावेजों के आधार पर जाँच शुरू की तो भू माफियाओं में खलबली मच गई और अखिल गोगोई भू माफिया की हिट लिस्ट पर आ गए अखिल गोगोई और उनके साथियों ने महसूस किया कि पी यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन की दुकानें हैं उन दुकानों में बहुत भ्रष्टाचार है माफियाओं का कब्जा है और गरीबों को सस्ते दर पर अनाज नहीं मिल पाते इसके बाद गोगोई और उनके साथियों ने गुवाहाटी में छोटी छोटी राशन की कई दुकाने खोली और उन दुकानों में गरीबों को सस्ते दर पर सामान बेचने शुरू किए इन राशन की दुकानों के खुलने के कुछ घंटों के अंदर सैकड़ों क्विंटल सब्जियां गरीबों को सस्ते दाम पर बेची गई अखिल गोगोई के इन आंदोलनों से असम सरकार बौखला उठी और अप्रैल 2010 में अखिल गोगोई को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई जिस खुफिया रिपोर्ट में उल्लेख था की अखिल गोगोई की मिली माओवादियों यानी नक्सलियों से है अखिल गोगोई ने इन इल्जाम का खंडन किया और कहा कि मैं माओवादी नहीं मार्क्सवादी हूं मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता हूं। अखिल गोगोई को झूठे मामलों में फंसाए जाने की पूरे देश भर में निंदा हुई मैक्सा पुरस्कार विजेता संदीप पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी अखिल गोगोई के समर्थन में खुलकर आ गई देश विरोध को देखते हुए असम सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और अखिल गोगोई पर लगाए गए सभी आरोपों को रद्द कर दिया गया अखिल गोगोई ने प्रोफेसर गीता श्री तामुली से शादी की है प्रोफेसर गीता श्री तामुली एक कॉलेज में पढ़ाती हैं और साथ ही साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। प्रोफेसर गीता श्री तामुली अपने पति से कंधे से कंधा मिलाकर तमाम लड़ाईयों में शामिल रहती है साथियों हजार उन्नीस में नरेंद्र मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून बनाया इस काले कानून में मुसलमानों के साथ खुलकर भेदभाव किया गया और इस असंवैधानिक कानून की दुनिया भर में निंदा की गई ये कानून पूरी तरह असंवैधानिक है क्योंकि भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता अखिल गोगोई और उसके साथियों ने इस काले कानून के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई और 12 दिसंबर सन 2019 को पुलिस ने अखिल गोगोई को गिरफ्तार कर लिया उन पर मुकदमा दायर किया गया और इस समय अखिल गोगोई जेल की सलाखों के पीछे बंद लेकिन जिस तरह जेल की सलाखें डॉक्टर नेलसन मांडेला के हौसले पस्त नहीं कर सकी उसी तरह जेल की सलाखें अखिल गोगोई का मनोबल भी नहीं तोड़ सकेंगी और फांसी वार के खिलाफ उनका संघर्ष